महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व चतुर्दशात्रशतमोध्याय राजस और तामस प्रकृति के मनुष्यों की गति का वर्णन तथा राजा जनक के प्रश्न याज्ञवल उवाच एक प्रधान से गुणाश्रिय पुरुष सत्तम कृष्ण से याग्कोवल्क जी कहते हैं पुरुष प्रभर सत्वरज और तम ये तीन प्रकृति के गुण हैं जो संपूर्ण जगत में सदा विद्यमान रहते हैं कभी उससे अलग नहीं होते हैं अभ्यक्त रूपो भगवान सतधा चहस्त्रधाम सतधा सहस्रधा चथ सतसहधाम कोटिश करो ते सत्यगात्मात्मना यह ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति अपने ही प्रभाव से जीव को सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों रूपों में प्रकट कर देती है सात्विक से उोत्तम स्थानम राजस्येह मध्यम तामस्याधम स्थानम प्रहुराध्यात्म चिंतक अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सात्विक पुरुष को उत्तम रजोगुणी को मध्यम और समोगुणी को अधम स्थान की प्राप्ति होती है केवल नेहण्य मूर्ध्वाण्य पापे नृाप्यवल पुण्य करने से मनुष्य ऊर्थ लोग में गमन करता है पुण्य और पाप दोनों के अनुष्ठान से मृतलोक में जन्म लेता है तथा तो केवल पापाचार करने पर उसे अधोगति में गिरना पड़ता है द्वंदम सायाण तो संतम च सत्व रजस तमसच सु अब मैं सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के द्वंद और सं्यपात का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ सुनो दो गुणों के मेल को द्वंद और तीन गुणों के मेल को सं्यपात कहते हैं सत्व तू रजो दृष्टम रजसच तमस्तथाम तमसच तथा सत्व सत्व्य अव्यक्त सत्वसो देवलोकम अवाप नयाम गुण के साथ रजोगुण रजोगुण के साथ तमोगुण तमोगुण के साथ गुण तथा गुण के साथ अव्यक्त अर्थात जीवात्मा का सम्मिश्रण देखा जाता है यह दो तत्वों का सहयोग या मेल ही द्वंद्व है आत्मा जब सत्वगुण से संयुक्त होता है तब देवलोक को प्राप्त होता है रज तत्व समाहयुक्तो मानुशेषो प्रपद्यते रजतमोभ्याम संयुक्त सुजाते रजोगुण और सत्वगुण से संयुक्त होने पर वह मनुष्य लोक में जाता है तथा रजोगुण और समोगुण से संयुक्त होने पर वह पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म ग्रहण करता है राजसयतामसुक्त मानसमा पुण्य पाप अभितामृतम चास और सात्विक तीनों भावों से युक्त होने पर जीव को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है जो पुण्य और पाप दोनों से रहित है उन महात्मा पुरुषों के लिए सनातन अभिकारी अक्षय और अमृत पद की प्राप्ति बताई गई है जाननाम संभवम श्रेष्ठम स्थानम अभ्रूणम अच्तम अतिद्रियम अबीजम च जन्म मृत्यु तमोदम जहा किसी प्रकार का कष्ट नहीं है जहाँ से कभी पतन नहीं होता है जो इंद्रियातीत है जहाँ बंधन में डालने वाला कोई कारण नहीं है तथा तो जो जन्म मृत्यु और अज्ञान का विनाश करने वाला है श्रेष्ठ स्थान परम पद ज्ञानियों को ही प्राप्त हो सकता है प्रकृतिस्थो नित्य तुमने जो अव्यक्त प्रकृति में स्थित परम तत्व के विषय में मुझसे प्रश्न किया था उसके उत्तर में यह निवेदन है कि यह परम तत्व प्राकृत शरीर में स्थित होने से ही प्रकृतिस्थ कहलाता है अचेतना च मता प्रकृतिश्चा पार्थिव एक संहर पृथ्वीनाथ प्रकृति अचेतन मानी गई है इस परमात्म परमात्मसत्व द्वारा अधिष्ठित होकर ही वह सृष्टि एवं संहार करती है जनक उच अनावेत भाव महामते मन्ताव अमृति मंतावचला जनक ने पूछा महामते प्रकृति और पुरुष दोनों आदि अंतते रहित मूर्तिन और अचल है दोनों अपने अपने गुण में स्थित रहने वाले और दोनों ही निर्गुण हैं अग्राजा वृषि शार्दूल कथ में ही को चेतनामा तथा चैक चैत्रज्ञ इतिभाषित्रेष्ठ वे दोनों ही बुद्धि अगोचर हैं फिर इन दोनों में से एक प्रकृति को आपने अचेतन क्यों बताया है तथा दूसरे को चेतन एवं क्षेत्रज कैसे कहा है तम हे विप्रेन्द्र का मोक्ष धर्म मु साकल्य मोक्षधधर्म सेोतमेक्षा मित तत्व विप्रवर आप पूर्ण रूप से मोक्षधर्म का सेवन करते हैं इसलिए आप ही के मुँह से मैं संपूर्ण मोक्षधर्म का यथावत रूप से श्रवण करना चाहता हूँ अस्तिव च भाव तथा यान्याश्रितानि देहम्याश्रिता आप पुरुष के अस्तित्व केवलत्व और प्रकृति से पृथक सत्ता का स्पष्टीकरण कीजिए और देव का आश्रय ग्रहण करने वाले जो देवता हैं उनका तत्व भी मुझे समझाइए तथा वो उत्क्रामीण स्थानम देशी नो वही विपद्यत काली प्राप्त होती स्थानम तत्प्रभ्र तथा मरने वाले जीव के प्राणों का जब उत्क्रमण होता है उस समय उसे अनुसार किस स्थान की प्राप्ति होती है इस पर भी प्रकाश डालिए सांख्य ज्ञानम ज्ञान चेना पृथक योगी चारे तत्व प्रणावाम साधम साथ ही पृथक पृथक सांख्य और योग के ज्ञान का तथा मृत्यु सूचक लक्षणों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए क्योंकि ये सारी बातें आपको हाथ पर रखे हुए आंवलों के समान ज्ञात है इत श्री महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी या जनक संवाद चतुर्दशा अधिक त्रिशतमो इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञवल्क और जनक का संवाद विषयक तीन सौ चौदहवा अध्याय पूरा हुआ